केनोपन प्रथम खंड कर्मसहिता इति चेत शंका ज्ञान कर्म समुच्चय कर्म के साथ ज्ञान के द्वारा भी यह मुक्ति सिद्ध हो सकती है यदि ऐसा कहें तो सनेयके तस्य अन्य कारणत्व नवाजसनेयके जाया जायामे इति प्रस्तुत पुत्रेण अयम लोको जयो न अन्न कर्मणा कर्मणा पितृलोको लोकः इति आत्मनो अच्छा लोकत्र कारण्व वाजसनेय वाजसनेयके समाधान नहीं होगा क्योंकि वाजसनेय शनेय बृहदारण्यक उपनिषद में उसे कर्म के साथ उपासना को भिन्न भिन्नफलवाला बताया गया है वहां मुझे पत्नी प्राप्त हो से प्रारंभ करके पुत्र के द्वारा इस भूलोक का जय होता है किसी अन्य कर्म से नहीं कर्म कांड से पितृलोक तथा उपासना से देवलोक जय होता है इस प्रकार ने बृहदारण्यक में उसे आत्मा से भिन्न तीनों लोकों का कारण बताया गया है तत्र एव च पारिभ्राज्य विधाने हेतु उक्तः किं प्रजया क्या यो अय आत्मा लोकः इति तत्र अयक प्रजा कर्म तत्सुक्त विद्या मनुष्य तेव पितृलवोक साधन किं कि न इष्टम् लोकत्रयम अस्माकम् स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो न वर्धते कर्मणा कर्मण लोकनीया निोकइष्ट स निवाद्यावृत्ति अन्य साधन निष्पाद्यः तस् प्रत्यत्म ब्रह्म पूर्वकः सर्व सर्वेषणा सन्यास एवं कर्तव्य इति उसी उपनिषद में सन्यास का विधान देते हुए उसका हेतु बताया गया है यह आत्मा रूप आत्मलोक भी अभिष्ट है जिनका ऐसे हम लोग पुत्र आदि को लेकर क्या करेंगे उपरोक्त श्रुति में बताए गए हेतु का तात्पर्य यह है कि मनुष्य पितृ तथा देव इन तीन लोगों की प्राप्ति के कारण पुत्र कर्म यज्ञ आदि और उनसे जुड़ी उपासनाओं से हमें क्या लेना देना है साधनों द्वारा प्राप्त करने योग्य ये तीनों अनित्य लोक हमारे लक्ष्य नहीं है हमें तो वह नित्य लोक अभीष्ट है जो मूलतः अजन्मा अजर अमर अभय है और जो कर्म के द्वारा बढ़ता या घटता नहीं है वह आत्मलोक नित्य शाश्वत होने के कारण उसकी उपलब्धि में अविद्या को दूर करने के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है इसलिए अविद्या निवृत्ति के द्वारा अंतरात्मा तथा ब्रह्म के एकत्व बोध के लिए समस्त ऐसाओं कामनाओं का त्याग करना ही कर्तव्य है कर्म सहभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्मा ब्रह्म विज्ञानस्य नहि नहीं कारक उपत्तकारकद विज्ञान कर्मण प्रत्यमितभेदर्शन से प्रत्यात्म ब्रह्म विषय से सहभावप्य वस्तु प्राधान्ये सती अपुरंत्र ब्रह्म विज्ञान दृष्ट तस्दृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यात्मया ब्रह्मजिज्ञासा इति इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवनूपेण कथन तो वस्तु विषय सुख प्रतिपत्ति भवति। केवल तर्क च चर्शिम भवति। इसके अतिरिक्त अंतरात्मा तथा ब्रह्म के एकत्व बोध का कर्मकांड के साथ सह अस्तित्व परस्पर विरोधी है कर्ता कर्म अधिकारकों तथा अन्य तथा फल भेद के अस्तित्व की स्वीकृति देने वाले कर्मकांड के साथ समस्त भेद दृष्टि रहित आत्म ब्रह्म आत्मब्रह्मक्य बोध का सह अस्तित्व युक्ति संगत नहीं है क्योंकि वस्तु प्रधान होने के कारण ब्रह्मविज्ञान पुरुषतंत्र करने या न करने की स्वतंत्रता के अधीन नहीं है अतः इन केनेसितम आदि मंत्रों से श्रुति बताती है कि बाह्य साधनों से प्राप्त होने वाले धन आदि दृष्ट तथा स्वर्ग आदि अदृष्ट फलों से विरक्त हुए व्यक्ति में ही अंतरात्मा विषयक यह ब्रह्मजिज्ञासा उठती है सूक्ष्म विषय होने के कारण इसमें शिष्य तथा आचार्य के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में कथन होने से तत्व का सहज ही बोझ हो जाता है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि केवल तर्क के द्वारा यह अप्य है ना एसा तर्केण मतिपनेश्च आचार्यवान्न पुषो वेद आचार्याद एव विद्या विदिता साधिष्ठापत तद्विदि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति च कश्चि गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यगात्म अन्यत्र विषयाद अन्य अभयम् अप्यन्त्यम शिवम अचलम् इच्छन् प्रपक्ष इति से श्रुति में कहा है तर्क के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसके आचार्य हैं ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है आचार्य से प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है चरणों में अनवरत होकर चरण चरणों में अवनत होकर वह ज्ञान प्राप्त करो श्रुति स्मृति के इस नियमानुसार यहाँ कल्पना की जाती है कि कोई व्यक्ति अंतरात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय न देखता हुआ अभय नित्य कल्याण में तथा अचल वस्तु की इच्छा करता हुआ विधिवत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गया और उससे सुन पूछा